श्री रामकृष्ण भावधारा चार आर्य सत्य चतुर से सत्य चतुर से सत्य लक्ष्य प्राप्ति के उपाय विषयक है बुद्ध ने दुख निवृत्ति के लिए अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया श्री रामकृष्ण व्याकुलता को भगवत दर्शन का प्रमुख उपाय बताया जिस प्रकार पानी के भीतर मनुष्य के प्राण हवा के लिए छटपटाते हैं उसी प्रकार की छटपटाहट भगवान के लिए होने पर उनके दर्शन होते हैं यदि कोई तीन दिन व तीन रात भगवान के लिए रोए तो वह उनके दर्शन कर सकता है सती का पति के प्रति प्रेम माता का संतान के प्रति प्रेम और लोभी का धन के प्रति प्रेम इन तीन प्रेमों को एक साथ भगवान की ओर मोड़ने पर उनके दर्शन होते हैं इस बात को श्री कृष्ण ने विभिन्न उदाहरणों की सहायता से बार बार कहा है व्याकुलता के अतिरिक्त श्री रामकृष्ण ने और किसी मार्ग विशेष का प्रतिपादन नहीं किया वे कहते थे जितने मत हैं उतने ही पथ हैं बुद्ध ने सभी के लिए एक ही अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया जबकि श्री रामकृष्ण देश काल एवं पात्र के अनुसार प्रत्येक को भिन्न भिन्न साधना बताते हैं बुद्ध के उपदेश संन्यास प्रधान है श्री रामकृष्ण ने संन्यास एवं गर्हस्थ्य दोनों धर्मों का आदर्श प्रस्तुत किया वे किसी के भाव को नष्ट नहीं करते थे तथा जो जहाँ है वहीं से उसे उठाने का प्रयत्न करते थे श्री रामकृष्ण एवं बुद्ध के उपदेशों में साम्य उपर्युक्त विश्लेषण से श्री रामकृष्ण एवं बुद्ध के उपदेशों के बीच कुछ रोचक अंतर स्पष्ट रूप से उभर आते हैं बुद्ध ने दुख के सर्वविदित सत्य को तो श्री रामकृष्ण ने ईश्वर के चिर संशय्रस्त सत्य को अपने संदेश का आधार बनाया बुद्ध ने आत्मा ईश्वर आदि विषयक सभी मतवादों को मौन रहकर अस्वीकार किया श्री रामकृष्ण ने सब को स्वीकार किया बुद्ध ने एकमात्र अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया श्री रामकृष्ण ने सभी के सत्य घोष सभी को सत्य घोषित किया लेकिन मानव जाति के इन दो महान आचार्यों के उपदेशों एवं उनके परिणामों में कुछ महत्वपूर्ण साम्य भी हैं दोनों ने त्याग की अनिवार्यता को स्वीकार किया बुद्ध तृष्णा त्याग की बात करते हैं और श्री रामकृष्ण उसी को कामनी कांचन त्याग की संज्ञा देते हैं दोनों ने ही जीव कल्याण की प्रेरणा दी बुद्ध ने कहा कि चूंकि आत्मा अथवा अप अपरलोक जैसी कोई वस्तु नहीं है अतः व्यर्थ के वाद विवाद में न पड़कर भोजन हिताय भोजन सुखाय जीवन यापन करो श्री रामकृष्ण ने कहा कि सर्वत्र सभी में सच परमात्मा विद्यमान है अतः शिव ज्ञान से जीव सेवा करो निकट कल्याण को बुद्ध ने अनात्मा और रामकृष्ण ने आत्मा के सिद्धांत पर प्रतिष्ठित किया सिद्धांत और भाषा का पार्थक्य होते हुए भी दोनों के उपदेशों का परिणाम एक ही हुआ बुद्ध के आविर्भाव के बाद शांति सद्भाव एवं सेवा की एक लहर सारे भारत पर ही नहीं सारे विश्व में फैल गई मानव धर्म का प्रवर्तन हुआ तथा एक नवीन धर्म संघ का उद्भव हुआ ठीक यही बातें श्री रामकृष्ण के आविर्भाव के बाद भी दिखाई दे रही है भगवान बुद्ध को हिंदू अवतार मानते हैं उनके आविर्भाव के 2500 वर्ष बाद भगवान ने पुनः अवतार ग्रहण किया है श्री राम कृष्ण के रूप में लेकिन इन 25 सदियों के अंतराल में विश्व की परिस्थितियों तथा मानव के मन में इतने व्यापक परिवर्तन हो गए हैं कि धर्म स्थापना एवं अधर्म के नास के लिए उन्हें बिल्कुल भिन्न भाषा में अपने संदेश को अभव्यक्त करना पड़ा है